कर्णी स्पर्शी नेत्र प्रेम भरी मुस्कान रसमयी चितवन और मधुर मधुरवाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी वे अपने श्रृंगार संबंधी हावभावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी वे सोलह हजार से अधिक थी अपनी मंद मंद, मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो कामकला के भावों से परिपूर्ण होते थे परंतु किसी भी प्रकार से किन्ही साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते उन्हें रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट मधुर चितवन नौ समागम की लालसा आज से भगवान की सेवा करती रहती थी उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती श्रेष्ठ आसन पर बैठाती उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती चरण कमल पखारती पान लगाकर खिलाती पांव दबाकर थकावट दूर करती पंखा झलती इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती फूलों के हार पहनाती केस संवारती सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती परीक्षित मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के दस दस पुत्र थे उन रानियों में साठ आठ पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ रुक्मणि के गर्भ से दस पुत्र हुए प्रद्युम्न चारुदेशन सुदेश्न पराक्रमी चारुदेह सुचारु, चारुगुप्त भद्रचारु, चारुचंद्र विचारू और दसवाचारू ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे सत्यभामा के भी दस पुत्र थे नग्नजीते सत्या के भी दस पुत्र हुए मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रभोषा गात्र, प्रभोष गात्रगान सिंह आदि दस पुत्र पैदा हुए मित्राविंद के भी दस पुत्र थे भद्रा के पुत्र भी दस थे इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि सोलह हजार एक सौ और भी पत्नियां थीं उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि दस दस पुत्र हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युब्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मि की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था उसी के गर्भ से परम बलशाली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 ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याज कृपा करके बतलाइए दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ आपसे कोई बात छिपी नहीं है क्योंकि योगीजन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं बहुत दूर हैं अथवा बीच में किसी वस्तु के आड़ होने के कारण नहीं दिखती श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद प्रद्युम्न जी मृत्यमान कामदेव थे उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने कारण रुक्मी के कारण रुक्मि के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी वह अब भी उनसे बैर गाठे हुए था फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी परीक्षित दस पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी उसका नाम था चारुमती कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया परीक्षित रुक्मि का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती अनिरुद्ध से के साथ कर दिया यदि रुक्मि को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है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 राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा बलराम जी ने पहले सौ फिर हजार और उसके बाद दस हजार मोहरों का दाव लगाया उन्हें रुक्मि ने जीत लिया रुक्मि की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा ठहाका मार बलराम जी की हँसी उड़ाने लगा बलराम जी से वह हंसी सहन ना हुई वे कुछ चिढ़ गए इसके बाद रुक्मी ने एक लाख मुहरों का दाव लगाया उसे बलराम जी ने जीत लिया परंतु रुकमी धूर्तता से कह यह कहने लगा कि मैंने जीता है इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे अब उन्होंने दस करोड़ मोहरों का दाव रखा इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है इस विषय विशे के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाँव जीता है रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है एक तो रुक्मी के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 परंतु बलराम जी ने दस ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले बलराम जी ने अपनी मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले वे खुन से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगे और रुक्मि के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि नौ विवाहित दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए